संक्षिप्त महाभारत भीष्म पर्व दूसरा दिन कौरवों की व्यूह रचना और अर्जुन तथा भीष्म का युद्ध संजय ने कहा राजन दुर्योधन ने जब उस दुर्भ्य कौच व्यूह की रचना देखी और अत्यंत तेजस्वी अर्जुन को उसकी रक्षा करते पाया तो द्रोणाचार्य के पास जाकर वहाँ उपस्थित सभी सूरवीरों से कहा वीरों आप सब लोग नाना प्रकार के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 सबसे आगे चले उनके पीछे कुंतल दशाण मगध विदर्भ मेकल तथा कर्ण प्रावरण आदि देशों के वीरों को साथ लेकर महाप्रतापी द्रोणाचार्य चले गांधार, सिंधु, सोवीर, शिवी और वसाती वीरों के साथ शकुनी द्रोणाचार्य की रक्षा में नियुक्त हुआ इनके पीछे अपने सभी भाइयों के साथ दुर्योधन था उसके साथ अश्वा विकर्ण अम्बस्ट कोशल दरद शक छुद्रक और मारो देश के योद्धा थे इन सब के साथ वह शकुनी की सेना की रक्षा कर रहा था शल शल्य भूरिश्रवादत्त और बिंद अनबिंद ये व्यूह के वाम भाग की रक्षा करते करने लगे सोमदत्त का पुत्र सुशर्मा कम्बोजरा सुदक्षिण श्रुतायु और अच्तायु ये दक्षिण भाग के रक्षक हुए अश्वस्थामा कृपाचार्य और कृतवर्मा ये बहुत बड़ी सेना के साथ ब्यूह के भाग में खड़े हुए इनके पृष्ठ पोषक के केतुमान वसुदान काशीराज के पुत्र तथा और दूसरे दे, दूसरे देशों के राजा लोग राजन तदनंतर आपके पक्ष के सब योद्धा युद्ध के लिए तैयार हो गए और बड़े आनंद के साथ शंख बजाने एवं सिंहनाथ करने लगे हर्ष में भरे हुए सैनिकों के सिंह सुनकर कौरवों के पितामह विष्व ने भी सिंह के समान दहाड़ का उच्च स्वर से शंख बजाया तदुपरांत शत्रुओं ने भी अनेकों प्रकार के शंख भेरी पेशी और आनक आदि बाजे बजाये उनके तुमुल ध्वनि सब और गूंजने लगी श्री कृष्ण अर्जुन भीमसेन युधिष्ठिर नकुल और सहदेव ने भी अपने अपने शंख बजाए तथा काशीराज सैब्य श्रीखंडी धृष्टुम्न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 रथ से रथ और हाथी से हाथी भिड़ गए हाथी और घोड़ों के शरीरों में असंख्य बाढ़ घुसने लगे इस प्रकार घमासान युद्ध आरंभ हो जाने पर पितामह अपना धनुष उठाकर अभिमन्यु भीमसेन सात कह कह विराट और धृष्ट आदि वीरों पर तथा चेद और मत्स्य देश के राजाओं पर बाणों की वर्षा करने लगे उनकी मार से पांडुओं का व्यूह टूट गया सारी सेना तितर वितर हो गई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 शल्य और जयद्रथ ने नौ नौ शक्नी ने पांच और विकर्ण ने दस बाण मारे इस प्रकार चारों ओर से तीखे बाणों से बिंध जाने पर भी महाबाहु महाबाज नहीं हुए उन्होंनेचार्य को, को, को साठ विकर्ण को तीन शल्य को तीन और दुर्योधन को पांच बाणों से बिंध कर तुरंत बदला चुकाया इतने ही में सातिकी विराट धृत द्रौपदी के पांच पुत्र और अभिमन्यु अर्जुन की सहायता के लिए आप पहुंचे और उन्हें चारों ओर से घेर कर खड़े हो गए तब भीष्म ने अस्सी बाण मारकर अर्जुन को बिंद दिया यदि एक कौरव पक्ष के योद्धा हर्ष के मारे कोलाहल मचाने लगे इन महारथी वीरों का हर्ष सुनकर प्रतापी अर्जुन उनके बीच में घुस गया और महारथियों को निशाना बनाकर अपने धनुष के खेल दिखाने लगा अपनी सेना को अर्जुन से पीड़ित देख दुर्योधन भीष्म के पास जाकर बोला के साथ साथ के यह बलवान अर्जुन हमारी सेना की जड़ काट रहा है। आप और यह दशा जी हो रही है। है, हमारा सदा हित चाहने वाला है। मगर वह भी आप ही के कारण अपने हथियार छोड़ चुका है इसलिए वह अर्जुन से लड़ने नहीं आता पितामह कृपया ऐसा उद्योग कीजिए जिससे अर्जुन मारा जाए दुर्योधन के ऐसा कहने पर भी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 भीष्म के धनुष से छुटे हुए बाणों के समूह अर्जुन के बाणों से छिन्न भिन्न होते दिखाई देते थे इसी प्रकार अर्जुन के छोड़े हुए दोनों एक दूसरे के योग्य प्रतिबंधन भी थे उस समय कौरव भीष्मों और पांडव अर्जुन को उनके ध्वजा आदि चिन्हों से ही पहचान पाते थे उन दोनों वीरों के पराक्रम को देखकर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 उसी समय दूसरी ओर पांचाल राजकुमार धृष्ठधुम्न और द्रोणाचार्य में गहरी मुठभेड़ हो रही थी